एक फनकार नमस्ते दोस्तों मैं गजेंद्र खन्ना आपका इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हम सब इकट्ठा हुए हैं आशा भोसले जी को जन्मदिन की अग्रिम बधाइयाँ देने के लिए आशा जी का जन्म सितंबर 8, 1933 के दिन सांगली महाराष्ट्र में हुआ था उनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर जी महाराष्ट्र में काफी जानी मानी थिएटर पर्सनैलिटी थे कम उम्र में ही उनके पिताजी का देहांत हो गया था जिसके बाद परिवार को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था इसी दौर में आशा जी ने भी फिल्मों में अपनी बड़ी बहन लता जी की तरह गाने का निश्चय किया गीत को यदि आप देखें तो वो जो पहला गाना मिलता है जिसमें उनको क्रेडिट दिया गया है वह था फिल्म चुनरिया से जिसे लिखा था भाकरी ने और हंसराज बहल ने संगीत दिया था ये गीत मैं कई सालों से ढूंढता रहा ये एक ट्रायो है जिसमें अन्य स्वर है जोराबाई अंबाला वाली और गीता जी के आशा जी इसमें मूलतः कोरस में हैं और अलग से मुझे तो उनकी आवाज़ ज्यादा पता नहीं लगती पर ये हिस्टोरिक गीत मैं बजाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत जरूर करना चाहूँगा यह गीत मुझे प्राप्त हुआ है जोधपुर के गिरधारी विश्वकर्मा जी के सौजने से मैं उनका ये बहुत ही रेयर गीत साझा करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ तो सुनिए फिल्म चुनरिया का yege के मोरे खाख खीरी सा सा सा सा सावन माया रे सावन माया रे मोरे खाख खीरी सावन आया रे सावन आया मोरे भात खीर सामन आया रेन आया रे मैंने भैया को रखिया बाधी मैंने भैया को रखिया बांधी भैया देंगे महे सुना चांदी भैया देंगे महे बुणा चांदी को भैया लागे प्यारा लागे प्यारा बुला के प्यारा main yake ko katara aap ko katara humari main yake ko katara aap ko katara humari tabhi ka sulag <laughs> tu hai humari tabhi ka sulag tu hai प खीरी कामन आया रे काम आया रे काम आया काम आया काम आया रे काम आया काम आया काम आया रे मुरे द्वास खीरी कामन आया रे काम आया रे 1948 में जब ये चुनरिया फिल्म आई थी तब आशा जी की उम्र मात्र 15 वर्ष के करीब रही होगी हिंदी फिल्मों में ये उन्होंने वो गीत गाया था उसके बोलते चला चला नाव बाला मराठी फिल्म माझा बाल के लिए जो उन्नीस सौ तिरतालीस में रिलीज हुई थी चुनरिया के बाद उनको पहला एकल गीत गाने का मौका भी इन हंसराज बहेल साहब ने ही दिया था अपनी फिल्म रात की रानी में आइए सुन ले रात की रानी के लिए गाया गया उनका एकल गीत जिसे लिखा था बूटाराम शर्मा ने Yeah. Okay.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 में ही जब वे मात्र 16 वर्ष की थीं, तब उन्हें अपने से लगभग दोगुनी उम्र के यानी 31 साल के गणपत राव भोसले जी से प्यार हो गया आशा जी के घर में उनकी बड़ी दो बहनें, लता मंगेशकर और मीना जी भी थे परिवार इस शादी के खिलाफ था और ऐसी सूरत में दोनों ने भागकर अलग से शादी कर ली घर चलाने के लिए वे फिल्मों में गीतों को गाने की काफी कोशिश करने लगी और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था क्योंकि उस दौर में कई बड़े बड़े गायक गायिका मौजूद थे तो जो भी उन्हें फिल्में मिलती थी उसके लिए वे गीत गाती थी और अपने पति के साथ वे स्टूडियो में भी जाया करती थी अपने गाने रिकॉर्ड करवाने की कोशिश में उनके तीन बच्चे भी हुए बाद में हेमंत भोसले वर्षा भोसले और आनंद पोसले आइए हम सुनते हैं उनका एक गाया हुआ खूबसूरत एकल गीत फिल्म एक तेरी निशानी से जिसको संगीतबद्ध किया है सरदूत क्वात्रा ने और लिखा था ए शाह ने धीरे धीरे उन्हें और फिल्में मिलने लगी उसी दौर में एक फिल्म आई थी 1950 की मधुबाला, सौ हीरोइन खुद मधुबाला थी और उनके ऑपोजिट थे उस दौर के उभरते सितारे जी। इस फिल्म के एक गीत को छोड़कर बाकी सब में महिला स्वर आशा जी का ही है फिल्म तो नहीं मिलती पर शायद मधुबाला पर ही ये गीत पिक्चराइज हुआ होगा चलिए सुनते हैं मधुबाला फिल्म के इस गीत को जिसका संगीत दिया था लच्छी राम जी ने और बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने लगाते लगाते अन्य संगीतकारों की नजर भी उन पर पड़ने लगी थी nam My love, you just don't hurt me. दिल की बड़ी बुरी होती है फला की दिल की चोरी होती है फला की चोरी होती है वो चोरी होती है, होती है। आ, आ, जब से दिल खो गया इतम जब से दिल निगाने लगी मनम लगे मनमिर पड गई मुझ पर पड गई मुझ परिभा लगे मनम विरोधम विरोधम विरोध निरोलम निरोलम निरोलम वहा क्या खूबसूरत गीत है ये गीत चाहे कम सुना हो पर मुझे बहुत पसंद है यह था फिल्म लचक से जिसमें कलाकार थे गीता बाली अमरनाथ कुलदीप कौर आगा पारो नैन मुकरी और बी एम व्यास इसका संगीत दिया था मोतीराम जी ने और इस गीत के बोल लिखे थे पी एल संतोषी साहब ने ऐसे बहुत सारे संगीतकार थे उस दौर में जिन्होंने आशा जी को गीत गाने का काफी मौका दिया और उनकी आवाज को काफी तराशा भी उनके नाम कई लोगों को भूल से चुके हैं लेकिन उन्होंने जो आशा जी को उस दौर में ट्रेनिंग दी वो आज तक आशा जी इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसे ही एक संगीतकार थे विनोद साहब उन्हीं के संगीतबदे गीत से हम उनका और बाकी उन संगीतकारों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आशा जी को कठिन समय में चांस दिया और उनके फन को भी धीरे से हँस के कुछ कहती आ, धीरे से हँस के कुछ कह दिया। इसके लिए सुक्रिया सुख दिया सुखन हाफी जैसे हंस के कुछ कह दिया ये, ये, ये, ये किस के लिए सुक्रिया सुख दिया सुखन हाफी जैसे हंस के कुछ कह दिया सुख दिया सुख दिया चु दिया कह दिया ये गीत आपने सुना श्यामा सज्जन रंजना राधा किशन और मिर्जा मुशर्रफ स्टारर फिल्म हाहा हा ही ही से जिसको लिखा था पी संतोषी साहब ने और इस फिल्म के निर्देशक भी वे ही थे एक और संगीतकार जिनका आशा जी के करियर में बहुत बड़ा रोल रहा वे थे ओपी नायर। ओपी नायर ने सबसे पहले उनसे उन्नीस सौ की फिल्म छम चम छमा छम चम से काम साथ करना शुरू किया था इस फिल्म के 11 गीतों में से 10 गीत उन्होंने आशा भोसले जी को दिए थे ग्यारहवें गीत पर भी रिकॉर्ड पर गलती से आशा जी का नाम दिया गया पर वास्तव में उसमें शमशाद बेगम थी इन ग्यारह गीतों में से तीन सोलो भी थे तो आइए सुनते हैं उन तीनों में से एक सोलो पिछली फिल्म की तरह इस फिल्म के भी निर्देशक व गीतकार थे पीएल संतोषी और इस फिल्म के कलाकार थे रिहाना किशोर कुमार प्राण मोहना शकुंतला पालम हारूण राधा किशन और मिर्जा मुशर्रफ इस दौर में उन्हें जो भी फिल्में मिली चाहे वो बी ग्रेड सी ग्रेड थी अधिकतर गाने उन्होंने खूब गाए उनमें ज्यादा गाने चल नहीं पाए फिल्म संगल के गीत गाने के बाद थोड़ी सी उनकी पहचान बनी और बिमल रॉय जैसे बड़े निर्देशक ने उन्हें अपनी फिल्म परिनीता के लिए गाने का मौका दिया पॉपुलैरिटी उन्हें मिली फिल्म बूट पॉलिश में मोहम्मद रफी के साथ गीत नन्हे मुन्ने बच्चे को गाकर धीरे धीरे उनकी हिट्स पढ़ने लगी और वे एस्टैब्लिश हो गयी उनके बारे में तो कई प्रोग्राम किए जा सकते हैं पर इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है मैं एक बार फिर उन्हें उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं व बधाइयां हम सब की ओर से देना चाहूँगा वे इस जन्मदिन पर 88 साल की हो जाने वाली हैं। मैं कामना करता हूँ कि वे कई साल जिएं और, और भी गाने गाए कार्यक्रम का अंत में करना चाहूँगा उनके संगीतकार एस के पाल के लिए फिल्म तमाशा के लिए गाए गीत से जिसे लिखा था भरत व्यास ने ये गीत मुझे बहुत पसंद है मैं लेता हूँ विदा और हम सब आनंद लेते हैं आशा जी की आवाज़ का जिनके साथ बचपन में हमारी थोड़ी सी पहचान हुई और वो दिल की मेहमा बन गई धन्यवाद क्या पागलपन है कि जिनसे पल भर की पहचान हुए हैं जब से वो अपने हुए हैं जब से पागलपन है कि जिन से पल भर के पहचान